भाइयों और बहनों मुझ पर कुछ खत भी आए हैं और यूं भी लोग जो सुनते हैं अपना दर्द बटाते हैं कि मेरी खांसी अब तक भी मिटी नहीं है और मैं जब प्रार्थना के बाद कुछ कहता हूं तो भी खांसी आ जाती है खांसी आ जाती है प्रार्थना के बाद कहता हूँ उसमें वो तो सच्ची बात है लेकिन उसमें से ये अनुमान नहीं निकालना चाहिए कि अभी भी मेरी खांसी जारी है ऐसा नहीं है चारों रोज से मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी खांसी दिन प्रतिदिन कम होती जाती है उम्मीद तो ऐसी है कि जितनी है वो भी अभी निकल जाएगी और प्रार्थना के समय भी थोड़ी दिक करती है वो भी नहीं होने वाली है है करती है, उसका है कि सारे दिन भर घर में बैठा रहता हूँ बुरी बात नहीं है बड़ी अच्छी बात है लेकिन एकाएक बाहर की हवा लेना तो मुझे खांसी थोड़ी आ जाती है वो भी मैं शुभ चिन्ह समझता हूँ की जब तक तो थोड़ा सा भी बलगम पड़ा है और खांसी आती है तो कोई बुरी बात है ऐसा मैं नहीं मानता हूं दूसरी ये भी बात तो है कि आज कल मैं कोई डॉक्टर की या तो वैद्य की भी दवाई नहीं करता हूं डॉक्टर तो कहते हैं यहाँ मेरे सामने पड़ी है कि पेंशन ले लेते तो तीन दिन में खत्म होने वाली चीज है उसको तीन हफ्ते लग गए उस चीज को नहीं, भी नहीं है। मैं मानता हूँ बड़ी ऊंची दवा है वो, वो उसको कहते भी है राम नाम वो राम बाण दवा है से राम का बाण काम कर लेता था कि जैसा गया ऐसा ही वो कोई बाण निष्फल नहीं जाता था इसी तरह से राम नाम रूपी जो दवा है वो भी कभी निष्फल नहीं जाती है लेकिन हाँ इसके लिए थोड़ी ढीर तो चाहिए मेरे लिए इस अवस्था में और आज जो स्थिति दिल्ली में क्या के सारे मुल्क में चल रही है उसमें दूसरा चारा नहीं मिल पाता और अच्छा है इस सिवाय ईश्वर की मदद शिवाय ईश्वर के नाम के और कुछ है ही भी नहीं कितनी भी कोशिश मैं करूँ मनुष्य की हिस्से से वो सब की सब बर्बाद जाती है वो मेरे शब्द हैं वो एक जमाने में असर रखते थे आज नहीं रखते नहीं रखते हैं उसमें कोई मैं बड़ा गुनहगार हो गया आज मैं जो दिल से बात नहीं करता था जो मैं पहले करता था ऐसा तो वही मैं जानता हूँ कि मैं तो देशी ही बात करता हूँ आप भी वही है लेकिन युग बदल गया तो युग की तसीर वो होने वाली है मुझ पर भी होनी चाहिए मेरी उम्मीद है कि वो नहीं होने देता हूँ मैं क्यों नहीं कि मेरा जैसा था तो ऐसा ही हूँ जैसी बात मैंने पंद्रह के साल में यहाँ आया तब निकाली वही बात आज भी कह रहा हूँ जो मेरी श्रद्धा सत्य और अहिंसा पर तब थी वो श्रद्धा आज है बल्कि अगर हो सकता है तो ज्यादा है ये मेरी हालत है इसलिए मैंने कहा कि जो आज युग बदल गया है तो मैं तो नहीं बदला हूँ लेकिन सब इतना प्रयत्न तो नहीं करते हैं तो आप पर सबके पर है ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ श्रद्धा से आप प्रार्थना सुनते हैं। तो शायद आप पर तो युद्ध का असर नहीं है लेकिन है है तो भी आप उसमें क्या करने वाले थे जैसे मार्दी जैसा स्वभाव से बना है ऐसे ही कर सकता है उसमें कृत्रिमता को तो कोई स्थान ही नहीं है तो अगर मैं जो काम आज कर रहा हूं वो राम का नाम लेकर करता हूँ उस पर मेरी श्रद्धा है तो क्या वजह है कि इस वक्त एक मन पर कोई व्याधि आ जाती है वो एक मामूली चीज से आदमी व्याधि होती है तो या तो व्याधि दूर हो जाती है या तो व्याधि उसको दूर कर लेती, है तो पिछले चला जाता है तो तो मर जाता है तो मरना वो तो सब जन्म के साथ मरण तो लिखा ही है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है तो मैं इतनी भी खामोशी न रखू और इतना भी राम नाम पर विश्वास न रखूँ कि उसको मैं पास से कुछ काम लेना है तो मुझको जिंदा रखेगा और नहीं लेना है तो बस वही खांसी से मुझको मार डालेगा दोनों चीज़ मेरे नज़दीक आपके नज़दीक सब जो राम नाम लेते हैं उनके नज़दीक आज लड़की ने वो तो छोटा सा ही भजन है बड़ा चाहे कि तू राम नाम ले उसको क्यों बोलता है काम को भूल जा क्रोध को भूल जा राग को भूल जा मोह को भूल जा लेकिन राम नाम को मत भूल क्योंकि वही इस जगत में तेरा सहारा है तो ये सब हमेशा भजन में गाना भजन ऐसे ही सुनना चिंतवन भी उसका करना लेकिन एन मौके पर जब खांसी आती है तो बच्चे चलो पेनेशन ले लो यार तो वही कुछ दूसरी चीज बताते हैं वो ले लो तो राम नाम कहाँ वहाँ अगर राम नाम पर मैं श्रद्धा नहीं रखता हूँ तो पीछे ये बड़ा काम है पेचीदा है उसको करने में राम नाम तो कुछ काम नहीं करेगा तब मेरा पुरुषार्थ काम करेगा तो मैं आपको कहता हूँ कि मैं एक हीन पुरुष हो जाऊंगा निकम्मा बन जाऊँगा मेरी नजर दूसरे माने न माने वो दूसरी बात है लेकिन मेरे नजर मैं हीन बन जाऊंगा मैं तो मानता ही कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता पुरुषार्थ कुछ नहीं करेगा तो अगर मेरा पुरुषार्थ ऐसे बड़े काम में नहीं करेगा तो ये छोटा काम मामूली खांसी को हटाना उसमें राम को भूल रहा कैसे भूल सकता हूँ इसलिए अगर वो तीन हफ्ते गए और भी थोड़ी दिन जाने वाले हैं कि जब बिल्कुल नाबूद हो गई है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है मैंने वो तो कहा तो इसी कारण सर किसी को घबराहट न हो ही गए और भी थोड़ी दिन जाने वाले हैं कि जबकि बिल्कुल नाबुद हो गई है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है मैंने वो तो कहा तो इसी कारण सर कि किसी को घबराहट न होना के समय भी मुझको खांसी आ जाती है और खांसी उन लोगों को दिख करती है मुझको नहीं दिक्कत मुझको असर ही नहीं होता कहे बस असर होता है यही के लोग हाँ तो दुखी होंगे उससे कहा उसको बड़ा व्याधि तो है व्याधि तो है ही अभी वो जा रही है लेकिन कभी तो मुझको लगा के इतनी बातों तो में आपसे कर वो तो राम नाम की बात एक खांसी की बात निकालने में आ गई अब हमेशा जैसे आती है इसी तरह से आज भी कमली आ गई आज भी चीख भी आ गई और वो कमली तो बनी है तो बड़े शौक से एक मुसलमान भाई दिया गया वो खाली करे अच्छी कमली है उसमें ढाई लटल तो रुई है और कुछ कपड़ा भी रंगीन है रंगीन रहे तो मेली नहीं लगेगी मेल तो लगता है रंगीन हो या तो सफेद सफेद पर मेल जल्दी देखने में आता है रंगीन है तो कुछ देरी से देखने में आता है मेल तो लगता ही है कुछ भी हो वो तो ऐसी खूबसूरत बनाकर लाए हैं और ऐसी कमरिया रख गए सबकी सब जिनको पहुंचनी चाहिए उनको पहुंचाने की चेष्टा हो रही है तो तो चारा तो मुझको भी कोई शिकायत की तो बात नहीं है, कि लोग जितनी उत्साह से भेजना चाहिए इतनी उत्साह से नहीं भेज रहे, भेज रहे तो मैं तो धन्यवाद ही चाहता हूँ कि इतनी तेजी से वो कमली वगे भेज रहे हैं और पैसे भी भेज रहे हैं कि भाई पैसे हमको तो सस्ते में सस्ते नहीं ले सकते हैं तुम ले सकेंगे तो हम तुमको इतने पैसे लेते हैं लेकिन वो पैसे से तुम्हारे वो कमली ले लेना है रजाई ले, ले लेना है और लोगों को पहुंचाना है तो बस ये काम ऐसे चल रहा है अभी एक, एक तीसरी बात भी मैंने इसमें क्योंकि अभी भी वो तो तो आपको मैंने सुनाया था कि कमेटी बेच रही है कमेटी ने तो अपना काम कर लिया राजेंद्र बाबू ने वो कमेटी बुलाई थी खुराक के बारे में वो कमेटी का काम कपड़े के बारे में कुछ कहने का नहीं है लेकिन मैंने तो दोनों बात सुना दी जो मैंने सुनाई और महीनों से मानता है उसी चीज पर और भी मैं हो गया और उसको दोहराना चाहता हूँ क्योंकि वो काम ऐसा है कि गरीब लोग इससे परेशान होते हैं मुझको कोई खत लिखता है कोई कह चाहता है वो जो किसानों में काम करते हैं ऐसे तुम उसको कहते जाते हैं कह गए कि जो तुमने कहा वो तो उससे किसान लोग बहुत खुश हो गए कि अच्छा, अभी तो अगर ये, ये उस पर जापता है वो छूट जाएगा तो हमको कुछ तो मौका मिलेगा आज तो हम अपना अनाज तो भरा है वो निकाल निकाल नहीं सकते खाएं वो तो खा तो जाए लेकिन उसमें से कुछ पैसा भी पैदा करना है तो जितने से पैसा पैदा हो सकता है इतना अनाज तो निकाल नहीं सकते तो उनको बुरा लगता है या तो पीछे उसका ब्लैक मार्केट करें और कुछ पैसे दे ले दे तो वो भी किसान बेचारे स्वभाव से तो कोई ब्लैक मार्केट करने वाले थोड़े है करके भी जाए कहा थोड़ा दस बीस उसको मिल जाए उसमें ब्लैक मार्केट क्या करना था प्रपंच क्या करना था लेना तो वो सब खुश हो रहे हैं तो मुझको लगा कि फिर भी मैं कह दूंगा और आपके मार्फत से हुकूमत को भी सुनाऊंगा और दूसरे लोग किसके हाथों हाथ में ये कारोबार पड़ा है उनको कि आप इतनी श्रद्धा लोगों पर क्यों नहीं रखते हैं इतनी हिम्मत क्यों नहीं करते कि हम रेशन छोड़ देते हम वो जो अनाज पर जो एक, एक, एक जागता रख लिया है उसको छोड़ देते उसका नतीजा कभी बुरा नहीं सकता है। देखो तो सही आखिर में हुकूमत तो आपके हाथ में पड़ी है कुछ हो गया लोगों को मिलता नहीं है और लोग बदमाश हो गए हैं किसान तो भी चोरी कर रखते हैं छुपा रखते हैं ऐसा कुछ होता है तो दोबारा कुछ करना है तो करो लेकिन इतनी भी हिम्मत हम न रखें और हिम्मत न रखते हैं इस कारण लोग परेशान हो वो कोई हिसाब उसका मिलता नहीं उसमें पीछे हमारे लोग हैं उसमें वो पंचायत का एक स्वभाव होना चाहिए वो खुलता नहीं है इस कारण मैंने सोचा कि मैं दोबारा भी कह दूंगा और इसी तरह से कपड़ा का कपड़ा का हेटो तो नहीं लेकिन अभी तो वो मिलने के मालिक है वो भी मुझको सुनाते हैं कि हमारे पास तो अभी कपड़ा का ढेर बन गया है क्यों बन गया है कि उस पर तो अंकुश है ना अंकुश इसलिए कहाँ जाए कपड़े किस तरह से वो कपड़े लेखा तो कहते हैं कि अगर छूट जाता है उसका उसमें फायदा की बात नहीं करते हैं ये मैं मैं मानता हूं लोगों की दृष्टि से बात करते हैं कि अगर वो छूटी ले लेते हैं तो कपड़े जो पड़े हैं वो तो चले तो जाएं जिस तरह से लोगों को पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा तो दे कितनी भयानक बात है क्या हमारे पास हिंदुस्तान में अनाज तो पड़ा है लेकिन अनाज किसको पहुंचाना चाहिए उसको पहुंच ही नहीं सके क्योंकि हमने यहाँ से मध्य बिंदु से का अंकुश रख लिया है और इसी तरह से कपड़ा का यहाँ से अंकुश रख लिया इसलिए सबको पहुंचना चाहिए वो कपड़े नहीं पहुंच सकते हैं उसको ऐसा लगता है कि इसमें कोई बड़ा दोष रहा है और पीछे हमारी सिविल सर्विस ओ तो पड़ी है वो बेचारे अपनी कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले उसके सामने टेबल पड़ा है उसके सामने वो वो लाल पट्टी पड़ी उसके सामने वो वो वैक्स पड़ी है और वैक्स लगाना लाल पट्टी लगाना और फाइल बनाते रहना वो उनका पेशा कब वो किसानों के बीच में रहे किसानों का कब उन्होंने परिचय कर लिया मैं तो उनसे बढ़िया अदब से कहूंगा क्या आप इतनी नम्रता तो रखें क्या आप उसमें लहर क्यों और आप क्यों ऐसा मानकर बेच जाते हैं कि लोग मर जाएंगे अगर ये अंकुश चला गया तो लोग क्या मरने वाले हैं आपके अंकुश से लोग मर वो तो खुली आंखों से हम देख सकते हैं लेकिन अगर अंकुश निकल गया तो लोगों में अपनापन कुछ तेज है बहादुरी है सच्चाई है वो सब बाहर निकल जाए आज तो सब हम दबा रखे हैं उसमें माने तो ऐसा कि लोग पागलपन नहीं करेंगे बदमाशी नहीं करेंगे अरे बदमाशी तो करने वाले कर ही रहे हैं पागल पर करने वाले कर रहे हैं लेकिन जो तो उनमें अच्छी अच्छी चीजें वो दब जाती है इसलिए मैं तो कहूँगा कि ये चीज जितनी शीघ्रता से निकल सकती है वो दोनों चीज निकल निकलनी चाहिए तो मैंने तो ये भी बताया था भी तो वो मिल वाले ही कहते हैं मैंने उसको माना है कि अगर थोड़ा सा हमारे पास स्टॉक पड़ा है वो बिल्कुल बेचना ही नहीं ऐसा कर ले तो भी लोग जागृत हो जाएंगे और पीछे अपने आप जो कपड़ों का दाम आज तो बढ़ गया है सब चीज का बढ़ गया है वो गिर जाएगा अब तो कुछ होना चाहिए जंग तो है ही नहीं माना जाता है कि नहीं है हिंदुस्तान के बाहर तो कुछ जाता नहीं है तो भी क्या वजह है कि कपड़ों का दाम अनाज का दाम सब चीज का दाम बढ़ता ही जाए बढ़ता ही जाए ये बड़ी नामोशी की बात है और हमारा सर तो झुक जाना चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि दोबारा भी मैं कह कि लोगों पर कुछ श्रद्धा रखनी चाहिए हमारे कुछ हिम्मत रखनी चाहिए और इन चीज़ों को इतनी जल्दी से हटा सकते हैं इतनी जल्दी से हटाना चाहिए इसमें मेरे दिल में तो इतना भी शक नहीं है और दिन प्रतिदिन मेरा विश्वास बढ़ता जाता है और विषय होगा क्या कि आज तो हम बेचैनी में बैठे हैं और पिछले हिंदू मार डालेगा कि मुसलमान मार डालेगा सिख मार डालेगा वही सारा चौबीस घंटा वही काम करें उससे बेहतर नहीं है कि तो ऐसा काम में हम लग जाएँ और ये चीज़ को भूल जाए हमारे बीच में वही मनुष्य है है, है तो सही वो लेकिन हम उसका विचार करने से उसको बोल बोलने, बोलने वाले नहीं है हमारे तो शास्त्र ने भी कहा कि एक चीज है उसका जब आदमी विचार करता है तो उसमय हो जाता है तो पीछे अगर उसका विचार ही मैं 24 घंटा मान लू कि यही कर लूँ तो मैं उसमय बन जाऊंगा तो पीछे मुझको जहर चलेगा उसका नशा मुझको भी होगा कि चलो ऐसे ही करना चाहिए मुसलमान है तो उसको मैं मुसलमान हूँ तो एक उनको हिंदू का तो सिख को, को काटो ऐसा स्वभाव बन जाएगा लेकिन अगर मैं भूल जाऊं कि अरे वो तो चलता है वो चले चलेगा लेकिन मैं जो दूसरा काम करना है वो तो करू तो प्रजा में जो करोड़ों लोग भरे हैं वो भी कुछ काम करते हो जाएंगे आज तो हम ऐसा तो नहीं होता था लेकिन आज हमको चम्मच मुँह में डाल खिलाए तो हम खा सकते तो क्या हमारे यही हाल होने वाले हैं कि इस आजादी में हम बिल्कुल बेकार हो जाएं और और कुछ कुछ शक्ति हमारे में है ही नहीं अपनी शक्ति से कुछ ना करें ये तो कोई अच्छी बात नहीं लगती इसका नाम मैं पंचायत राज कभी नहीं कह सकता इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको वो भी रोक दूंगा और मैं आखिर की बातें कहना चाहता हूँ तो दक्षिण अफ्रीका की है थोड़ा तो मैंने कह दिया तो अफ्रीका से मेरे पास रहा है लिखते हैं कि तुमने तो हम पर बड़ा उपकार किया है। कह कर, उपकार कहकर में क्या करने वाला था तो दो वो चीज़ कह कि तो चीज़ कि चल रहा है और वो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं तो सत्याग्रह की तो ये ये, ये गुण पड़ा है कि उसमें तो जो राम चोड़ी, वो तो चीज में था लेकिन वही चीज थी पंजाब में मार्शल मार्शा चलता था तो बड़ी जातियां होती थी और तो भी घबराहट में पड़ जाते थे पेट के बल चलो तो पेट के बल चलते थे क्यों वो अपनी जान प्यारी थी तो जान प्यारी रखने के लिए पेट के बल चलना है सड़ो से वो तो उसको कहते भी है वो क्या उसको गली का नाम भूल गया उस गली का नाम भी ऐसा ही वो गली का नाम एक छोटी सी गली अमृतसर में पड़ी है और मुझको बताते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ जैसे आइए तो सोचकर पड़े थे वहाँ कहते चलो पेट के बल पर तो पेश के बल बढ़ चढ़ते थे एक सिर्फ जिंदा रहने के लिए अगर वहाँ खड़े ले जाते और कहते थे तो उसको कहते हैं कि पेट बल चढ़ो हम नहीं चलेंगे तो उसको डालते ना इतना होने वाला था तो ये सब देख कर देखकर भद्र चौधरी ने लिखा कभी नहीं हारना भावे साड़ी जान बाकी तो उसने ज्यादा लिखा है ऐसी ही चीज है लेकिन वो बात सच्ची है सत्याग्रह के लिए तो बिल्कुल ऐसा है कि जान चली जाए पैसे चली जाए लेकिन कभी हारना नहीं है, वो सत्याग्रह क्यों उसमें सत्य आ जाता है अगर असत्य काम करना है और उसको लगा कि जान जाए कभी नहीं नहीं बाहर ना तो वो झूठ हो जाता है वो है सत्य सत्य के के के लिए लिए लिए है ऐसा होता है तो कभी हारना नहीं तो मैंने तो इतना ही कह दिया कि वो लोग मुट्ठी भर हों उससे क्या हुआ और ऐसा करने वाले करोड़ों हो नहीं सकते है वहां तो करोड़ों की आबादी हमारी नहीं है लाखों की पड़ी है लाखों में से अगर सैकड़ों मिल गए हमको मैं तो कहूंगा कि अगर दस भी मिल गए तो दस वो हिंदुस्तान का नाम रखने वाले हैं और हिंदुस्तान का काम करने वाले हैं पीछे वो दिखते हैं कि लोगों उनको ये भी क्यों कहते हैं कि हमको कुछ पैसा भी भेज भेजते अभी वो मुझको चुपटा है क्यों चुपटा है कि दक्षिण अफ्रीका में जो हमारे लोग पड़े हैं वो वो वो मुस्किन नहीं हैं, पैसे से तो पैसे कमाने के लिए गए परोपकार करने के लिए नहीं गए हैं ये है कि लड़ने वाले हैं, उनको तो पैसे पैसे पैसेदार लोग बहुत पैसे नहीं देंगे पैसे जिसके पास पड़ा है उसको पैसे पैसे प्रिय रह जाता है और समान इतने दर्जे में थोड़ा अप्रिय सा हो जाता है अरे समान क्या पड़ी है हमारा समान सब है वो सब पैसे में पड़ा है मान पैसे में है जान पैसे में सब कुछ पैसा है तो सब कुछ है नहीं है तो नहीं है झूठी बात है सलाहन झूठी बात है लेकिन उसको मानकर बहुत बेचने वाले बेटे है तो वो कहते हैं इस कारण कि हम तो ये लड़ने वाले है लेकिन हमारे पास पैसे तो है मिलते हैं पैसे बिल्कुल नहीं मिलते हैं तो आज तक तो कैसे चलाए और पीछे वो तो वहां चलाते हैं लेकिन पूर्व अफ्रीका में पड़े हैं वो तो सारा अफ्रीका का जो किनारा है और पूर्व किनारा है वो हमारे लोगों से बड़ा है और हमारे लोग ताजे भी हैं तो मैं तो पूर्व अफ्रीका के लोग हैं उनको कहूँगा कि आप पैसे भेजें मैं तो यहाँ से भी खेल सकता लेकिन आज मैं किस हूँ से किसको वो हमारे हमारे लोगों से से भरा है और हमारे लोग भी है। तो तो लोग है। तो भी भी हैं तो अफ्रीका के उनको आप पैसे भेजें कह सकता हूं। लेकिन आज मैं किस से किसको कहूँ हमारा हिंदुस्तान आज आजकि बन गया है करोड़ प्रति करोड़ तो कमा गए है लेकिन वो करोड़ जो कमाए हैं उस पर भी अभी तो एक टैक्स वगैरह कुछ लगा दिया है तो उनके पास बहुत रहता नहीं पीछे एक हमारी कमनसीबी से, से हमको करोड़ का नुकसान हो जाता है ऐसा एक मुस्किन मुलक पर है उसको कहने की मेरी हिम्मत नहीं चलती है कि आप अपनी जेब में हालो और वहाँ जनूबी अफ्रीका में भेजने के लिए पैसे लो मैं जब पड़ा था वहां तब तो आप लोगों ने पैसे मुझको काफी भेजे मैंने तो मनाई की थी उस वक्त तो गोखले महाराज जिंदे थे मैंने उनको तार लिया कि भाई पैसा मत भेजो आपका आपका आशीर्वाद है सारा हिंदुस्तान का बल वो हमारे पीठ का बल है वो हमारे लिए काफी है पैसे यहाँ से हम किसी न किसी तरह से ले लेंगे ले लेते थे लेकिन वो कैसे रोकने वाले थे तो पैसे यहाँ तो आप लोगों ने एक तमशाल बना ली और पैसे तो पंजाब से इतने पैसे आए सारे हिंदुस्तान से और उसने पीछे ताता तो ऐसे काम में रहते हैं तो उन्होंने भी काफी पैसे लिए तो पीछे मेरा ऐसा ख्याल कुछ पांच साठ लाख के उससे भी ज्यादा पैसा आ गए तुम भेजो भेजना आज दुशवार है ऐसा में समझता हूँ लेकिन वो यहाँ दुशवार है बाकी जो बड़े हैं हमारा मॉलिश उसमें काफी हिन्दुस्तानी पढ़े हैं और कहा तो इसमें तो कोई हिंदू मुसलमान झगड़ा हो नहीं सकता है सब का स्वमान है वहां तो कोई ये हिंदू है और ये मुसलमान इसल्तानी है सब हिंदी पढ़े हैं और हिंदी भी कूली है हम तो हम सब कूली पढ़े हैं तो वहां तो बचे सबको मुसलमान को लेना है हिंदू को तो लेना है और अफ्रीका में अफ्रीका में शांति बार में क्या मुम्बाशा में क्या काफी हिंदी पढ़े जो पैसे निकालें तो पैसे से उनकी लड़ाई चल सकती है और उनको इमदाद मिल सकती है और इसी तरह से बेला तो गवाबे में है इनाम बेन में है मोजांबिक में पड़ा है मॉरिशस में पड़ा है ऐसे हमारे लोग पड़े हैं ईश्वर की मेहर है हमारे पास कि वो लोग के पास पैसे भी पड़े हैं इतने पैसे बचा सकते हैं आखिर में वो लोग ऐसी लड़ाई करने वाले मोशोक उड़ा सकते हैं वो शराब वगैरह पी नहीं सकते रंडी बाजी में पैसे निकल नहीं सकते उनको तो खाना चाहिए, तो खाना तो मिल जाता है उसमें कौन सी बातें तो इतने बहुत पैसे खरीदने की उसमें बात नहीं रहती है तो मुझको लगा कि वो लोग कहते हैं वो टार करते हैं तो ये भी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ तो ये आवाज पीछे वहां ईस्ट तो अफ्रीका वगैरह के हिंदी है उसको पहुंच जाए तो उनको कह सकते हैं कि आप तो वहाँ लड़ रहे हैं सारा हिंदुस्तान के लिए अपने लिए थोड़ा लड़ते तो सारा हिंदुस्तान का के लिए लड़ते हैं तो हम भी कुछ तो वहां जाकर जेल में तो नहीं जा सकते यहाँ बैठे बैठे आपको तो पैसा तो भेज सकते हैं तो वो पैसे भेजें और आप में से भी कोई ऐसा समझते है कि मेरे पास तो बहुत पैसा पड़ा है तो चलो थोड़े रुपये में उसमें से भेज दी तो दूसरी बात है किसी को रुकावट तो नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं मेरे हाथ लंबा कर हूँ यहाँ हिंदुस्तान में हम जब परेशान पड़े हैं तब पैसे के लिए इतनी बात मैं कहना चाहता तो था डेढ़